शंबरण शो भवत्मा शन इंद्रो बृहस्पति शनो ओ शांति शांति शाति अध्याय के शिव संकल्प मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं इन मंत्रों के प्रत्येक के अंत में मनः शिव संकल्पमस्तु ऐसा पाठ है। इसका अर्थ है ऐसा मेरा मन शिव संकल्पों वाला होगा हमने विचार किया कि वो मन कैसा है और उसमें शिव संकल्प कैसे आने चाहिए दो चीजें हमारे समझने की थी मन क्या है और उसमें शिव संकल्प आने की बाधा क्या है इसको हमने अनेक प्रकार से देखा क्योंकि हमारा जो मन है हमारे शरीर के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा चाहे अंदर का व्यवहार हो और चाहे हमारा बाहर का व्यवहार हो दोनों व्यवहार उसके बिना नहीं चलते उसके गड़बड़ होने से बाहर के व्यवहार भी गड़बड़ होते हैं और उसके गड़बड़ होने से अंदर के व्यवहार भी गड़बड़ होते हैं इसलिए हमने इस मन को समझा और जाना कि ये मन जो है हमारा साधन है ये हमारा सहायक है हमारा सेवक है हमारा स्वामी नहीं किंतु हमने विचार ये किया कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि मन ही सब कुछ कर रहा है मन जो चाहता है वही क्यों होता है हमको ऐसा क्यों लगता है कि मन चेतन है इन बातों को विचार करने के लिए हमने कुछ ऋषियों के शास्त्रों के वचनों का आश्रय लिया और उन वचनों का आश्रय लेते हुए हमने पहली बात ये देखी कि मन शरीर के जैसे साधन हैं हाथ पैर आँख नाक कान ऐसे ही साधन हैं इनसे अंतर इतना है कि ये साधन स्थूल रूप में दिखाई देते हैं जबकि मन स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता किंतु वो इन जैसा है इनसे जुड़ा हुआ है इसलिए जिन तत्वों से जिन पदार्थों से इंद्रियां बनी हैं, उन्हीं पदार्थों से मन बुद्धि चित्त का भी निर्माण हो उनकी जो विशेषता आई थी वो क्यों आई जैसे ये शरीर है इसकी विशेषता क्या है इसकी विशेषता इसका लंबा होना छोटा होना काला होना गोरा होना अच्छा बुरा इस पर निर्भर नहीं करता इस सारे शरीर का मूल्य है जीवन इस शरीर का मूल्य है चेतना यदि वो चेतना इस शरीर में ना हो तो ये शरीर कितना भी सुंदर हो कितना लंबा चौड़ा गोरा हो लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होता तो चेतना से ही ये शरीर मूल्यवान बनता है चेतना ने इस शरीर को जड़ पदार्थों से अलग महत्व दिया है हम इस पर गर्व करते हैं हम इसकी सुरक्षा करते हैं हम इसकी वृद्धि करते हैं हम इसका सदुपयोग करते हैं तो क्यों ऐसा हो पाता है ऐसा केवल इसलिए हो पाता है क्योंकि ये चेतन है जिस दिन इसमें से चैतन्य हट जाता है उस दिन ये हमारे किसी काम का नहीं होता इसलिए ये जो जड़ है ये तभी तक हमारे लिए मूल्यवान है जब तक इसमें चेतना का समावेश है और शरीर में इस जड़ शरीर से चेतना एक भिन्न तत्व है ये बात हमें कैसे पता लगती है जब हम क्या देखते हैं कि ये शरीर जिसे हम कहते हैं मृत हो गया ये शरीर मार गया तो उस परिस्थिति में पता लगता है कि इसके अंदर इसको जीवित रखने वाला कोई और तत्व था और उस तत्व के रहने से ये जीवित लग रहा था और उस तत्व के हट जाने से समाप्त हो जाने से आज हम अनुभव करते हैं कि ये शरीर चढ़ है चैतन्य से रहित है जीवन से शून्य है तो जैसे इस शरीर को चेतन से जुड़ा होने के कारण चेतन वत देख रहे हैं तो यही एक प्रमाण है कि हमारे अंदर भी जो जड़ में चेतनता की प्रतीति हो रही है वो उसी तरह से है जैसे इस शरीर में है हमारा मन है बुद्धि है चित्त है अहंकार है हमारी इंद्रियां हैं ये जो सारा तंत्र है ये तंत्र भी शरीर के समान जड़ है किंतु जैसे शरीर चेतना से युक्त होने के कारण जीवात्मा से जुड़ने के कारण चेतन हो रहा है तो वैसे ही हमारे मान बुद्धि चित्त भी इसी तरह से चेतन दिखाई दे रहा है तो जैसे ये शरीर हमको चेतन दिखाई देता है तो वैसे मन बुद्धि चित्त और अहंकार इंद्रिया इनमें जो चेतनता की प्रतीति होती है तो ये प्रतीति हमको उससे अलग होने पर कैसे होगी ये प्रतीति होती क्यों है शरीर में तो चेतना आती है इंद्रियों से शरीर में चेतना आती है मन से शरीर में चेतना आती है बुद्धि से शरीर में चेतना आती है अहंकार से तो उनमें कैसे आती जैसे ये हाथ जड़ है किंतु हमारी इंद्रियों की जो चेतनता है वो इसे चेतनवत दिखा रही है बता रही है तो वैसे वो इंद्रियों की चेतनता मन के कारण है बुद्धि के कारण है चित्त के कारण है अहंकार के कारण है तो मूल चेतन कौन हुआ तो मूल चेतन वो आत्मा है वो जीवात्मा है तो जैसे इंद्रियों के शरीर के संयोग होने पर ये शरीर चेतन दिखाई देता है वैसे ही इंद्रियों का मन से संयोग होने पर वो मन भी और इंद्रियां भी चेतन दिखाई देती हैं और बुद्धि भी तो इसका मतलब ये है कि जिस जिस से जो चीज जुड़ती जाती है उसका गुण उसमें आ रहा है तो वैसे ही सबसे पहले जो आत्मा के सबसे निकट है इसलिए उसके अंदर आत्मा का गुण आता है वो बुद्धि है वो सबसे सूक्ष्म प्राकृतिक तत्व है और उस प्राकृतिक तत्व में चैतन्य का जो आदान प्रदान हो रहा है आदान प्रदान में इसका अभिप्राय क्या है कि बुद्धि या मन आत्मा को कुछ दे रहा है आत्मा चैतन्य दे रहा है आत्मा की निकटता से आत्मा के सन्निकर्ष से मन में चेतनता प्रतीत हो रही है आत्मा को क्या मिल रहा है आत्मा समझ रहा है कि, कि चेतन मैं हूं तो इस मन की चेतनता से यह लगता है कि यह मन मैं ही हूं बुद्धि मैं ही हूं जैसे स्थूल परिस्थिति में मैं समझता हूं कि ये शरीर मैं ही हूं तो ये जो अत्यंत निकटता है इसने दो भिन्न वस्तुओं को एक स्थान पर खड़ा किया हुआ है और वो दोनों एक जैसी दिखाई दे रही इसको हमने समझने का कल किया और हमने इसे प्रथक कैसे है ये जाना तो उसमें एक सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आई थी ये यदि चेतन होता मन यदि चेतन होता बुद्धि यदि चेतन होती तो चेतन जो है वो स्वयं को जानता है तो क्या मन स्वयं को जानता है मन स्वयं को नहीं जान सकता क्योंकि मन स्वयं जेय है वस्तु है वो सारी वस्तुओं को जान सकता है उसके द्वारा वस्तुएं जानी जा रही हैं, किंतु वो अपने स्वयं के स्वरूप को नहीं जान सकता क्योंकि वो स्वयं दृष्टा नहीं है स्वयं चेतना नहीं है इसलिए वो उससे और वस्तुओं को हम जानते हैं जानने का यत्न करते हैं लेकिन उसको स्वयं को वो नहीं देख सकता वो स्वयं को नहीं पा सकता क्योंकि पाना देखना जानना पहचानना ये सब चेतन करता है इसलिए आत्मा अपने आप को देख सकता है जान सकता है किंतु मन अपने आप को नहीं जान सकता इसी तरह से हमने एक चीज और देखी थी वो ये देखी थी कि मन जो है हमारे पास एक है इसलिए दो बातों को वो एक साथ नहीं करता तो दो बातों को वो एक साथ नहीं कर सकता एक समय में एक ही काम कर सकता है तो वो इंद्रियों के साथ जब जुड़ता है तो जिस जिस इंद्रिय के साथ जुड़ता है वो वो काम करता है तो इस दृष्टि से हमें पता लगता है कि वो मन जो है एक है इंद्रियां अनेक हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हमने अनुभव की वो बात ये अनुभव की थी कि जैसे इंद्रियों के विषय जो हैं इंद्रियों के होने पर भी आत्मा के अनुभव के आते हैं किंतु सीधे नहीं मन से होकर अर्थात मन उन विषयों का इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है हमें ऐसा लगता है किंतु वास्तव में आत्मा उसका अनुभव करता इसलिए इंद्र विषय इंद्रियों का अनुभव करती हैं लेकिन वास्तव में वो मन के द्वारा करती हैं और मन जो है वो आत्मा के लिए करता है या आत्मा के द्वारा करता है इसमें एक बहुत ही रोचक बात है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये इसके पास बहुत सामग्री है और सामग्री कितनी है कि संसार में इसने जो कुछ देखा सुना सोचा है वो सब का सब इसके पास है उसका इसको स्वामी होना चाहिए उसका इसको कर्ता होना चाहिए लेकिन वो ऐसा है नहीं ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़े संग्रहालय में बहुत उत्तम उत्तम मूल्यवान वस्तुओं का हम संग्रह करके रख दें लेकिन उसका संग्रहालय के लिए कोई मूल्य नहीं है उसके लिए तो जिसने संग्रहालय बनाया है जो संग्रहालय देख रहा है संग्रहालय बनाने का जो प्रयोजन है उसके लिए महत्व होता है इसलिए योगदर्शनकार ने एक सूत्र लिखा है तत् असंख्यय वासना चित्रम परार्थम सौहत्य कार्यवात कहता है कि ये संघात है ये जड़ पदार्थ है और इसके अंदर है तो बहुत असंख्य वासना भी इसके अंदर असंख्यात वासनाएं संस्कार हैं इसने आज तक जितने काम किए हैं जितने दृश्य देखे हैं, जितना विचार किया है जितनी बार किसी चीज को सोचा है वो सब का सब इस चित्त में संग्रहित है और इस चित्त में संग्रहित होने के बाद भी उस चित्त के किसी काम का नहीं है क्योंकि सौहत्य कारित्व वो चित्त जो है कैसा है इकट्ठा करता रहता है उसको अंदर संग्रह मात्र होता रहता है इसलिए जड़ वस्तु जो है वो उसका स्वयं कोई उपयोग नहीं कर सकती इसलिए चित्त में सब कुछ होने पर भी उसके किसी काम का नहीं है तो ये किसके काम का है ये आत्मा के काम का है तो आत्मा जो है अपना सब कुछ इनके साथ लेकर चल रहा है क्योंकि आत्मा तो स्वरूप से अपरिवर्तनीय है उसके अंदर थोड़ा भी परिवर्तन विकार बदलाव नहीं आता तो हमारा इतना सारा जो संसार का अनुभव है वो कहाँ रहेगा वो सारा संसार का अनुभव कौन ढोएगा तो उसके जो प्रकृति के साधन हैं, वो प्रकृति के साधन ये ही मन बुद्धि आदि हैं चित्त आदि हैं। इनके द्वारा वो इनको लेता है ले जाता है अपना मानता है अपने पास रखता है तो इसलिए इन्हीं के द्वारा वो लाभ और हानि को प्राप्त होता है इसलिए हमारा इस मन को जानना इसका सदुपयोग कर ले, लेने के लिए बहुत आवश्यक है